ओम ज्ञान निरंधन शलाख चक्षुत ये नस्मे पूछे और मैं प्रयास करूंग युत यथाशक्ति उथ नहीं बहुत सक लिखना का जरूरत नहीं है कॉडलेस माइक है और यदि आपको शर्म है क्या है न तो नोट लिखिए नहीं तो हम और भी खेतन करें हाँ जिन्हें मेरे से और मुझे के बाद एक बहुत प्रश्न एक भक्त हां जी प्रश्न और पहले जो बताया श्री शिवसुंदर्य परमात्मा के तावी और प्रश्न था कि क्या वैश्व महाभूत में कौन हरा सब जो नारायण हां तो स्वीकार नहीं, नहीं किया तो तो तो थी। हरी ऐसे भी समझ सकते हैं ये वायख विचार है वैदिक सिद्धांत का निष्कर्ष करने में सांस्कृत व्याकरण का ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ही है विशेषकर वो सब शास्त्र का विचार में इस शब्द इस प्रसंग में इसका अर्थ क्या है तो इस प्रकार शास्त्र विचार में तो संस्कृत, व्याकरण और प्रयोग जरूरी ही है यदि हम वैदिक प्रणाली के अनुसार शास्त्र विक्षा करना चाहते हैं तो संस्कृत ज्ञान होने चाहिए तो वो एक मत है और गौर या सिद्धांत है कि हरे कृष्णा इसका आ, हरे का अर्थ है हरा संबोधन करना हे हरा इस प्रका हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरा तो यदि हरा स्त्रील संबोधित होते तो हरे कैसे राधे राधा नाम यदि हम संबोधन कर राधे ऐसे होते नहीं कि नाम है तो हम क्या करेंगे यदि वो उस स्वीकार नहीं खाते उनका दुर्भाग्य ही है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न थर्क वैदिक संस्कृति में तर्क शब्द का अर्थ है शास्त्र लेके अलग अलग विचार करना लेकिन तर्क से कोई स्थाई सिद्धांत अप्रतिष्ट प्रतिष्ठ नहीं है थर्क पंथा में एक व्यक्ति अपना मत स्थापित करते फिर दूसरे व्यक्ति आते उसको खंडन कहते और इस प्रकार तर्क वितर्क होते <coughs> तो ये वाद प्रतिवाद संस्कृति बहुत दिन से आ रहे हैं जैसे शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसक कामे मीमांसक का सिद्धांत खंडन किया पूर्वी मंसक की मीमांसा लेके ही उसको खंडन किए और मायावाद अद्वैतवाद मायावादी तो स्वयं को मायावादी नहीं बोलते अद्वैतवाद स्थापन किए और वो अद्वैतवाद रामानुजाचार्य उसको विशिष्ट अद्वैतवाद स्थापन किए और वो अद्वैतवाद खंडन का खंडन शंकराचार्य के उस समय कहीं फिर के पश्चात विशिष्ट अद्वैता विशिष्ट अद्वैत से केवलद्वैता का खंडन था फिर वो केवल अद्वैत वादियों विशिष्ट अद्वैत का खंडन किया फिर मध्वाचार्य है और दोनों का खंडन किया द्वित केवलाद्वैत ना ही विशिष्ट अद्वैत ना ही द्वित द्वित स्थापित किया और इस प्रकार द्वैताद्वैत शुद्ध द्वैत शुद्धाद्वैत तो इस प्रकार थर्क से कुछ प्रतिष्ठित नहीं होते इसके बारे में एक महत्वपूर्ण श्लोक है चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है जिसका उल्लेख है चैतन्य छ्रत में जिसके वो जो मैं कंठस्थ नहीं किया था आ, हे हेलो हेलो हे लोनो नितिथ लंबे श्लोक ही है इसका अर्थ है उसमें महत्वपूर्ण शब्द आता है अमन दया दया चैचन्य महाप्रभु की कृपा से ये वाद विवाद प्रतिवाद जो पंथ से आते हैं वो सब थर्ड फ शांत करते चैतन्य वहा हा प्रभु इनकी कृपा से तो इनकी कृपा से सब अलग अलग वादे तो अपनी स्थिति जी वै स्वरूप हुई कृष्णदास इस स्थिति में आते। श्री कृष्ण चेतान्य महाप्रभु की द्वारा से नहीं तो, तो थर्ड बी थर्ड से कोई पक्का सिद्धांत निष्कर्ष करना संभव नहीं है तो एक सिद्धांत स्थापित होता है होते दूसरे व्यक्ति आते ही और उसको खंडन करते नया सिद्धांत स्थापित कर चेतान्या प्रभु महाप्रभु भी वैसे के हैं युग का में निमा पंडित उनका नाम निमाई पंडित तो ऐसे थर्डर्ड में इतने निपुण थे निमा पंडित किसी दूसरा ब्राह्मण समय नवरी, नवरी धाम में नव न्याय पद प्रचलित नवरी धाम तो पंडित का एक महान केंद्र था तो निमा पंडित इस प्रकार किसी पंडित को पकड़ के रास्ते में और उसको कुछ बताएं तो कुछ प्रस्ताव किया था न्याय के अनुसार तो मेरा प्रस्ताव खंडन करो ऐसे ही चुनौती के और वो लोग यादी नहीं कर पाए तो निमाय पंडित स्वयं अपना प्रस्ताव को खंडन किया था और उसके बाद जैसे ही खंडन किया था वो नया प्रस्ताव उसको भी खंडन किया था तो इस प्रकार निमाय पंडित की प्रतिष्ठा बहुत बड़ा हो गया धाम में क्योंकि कोई पंडित इनके सामने नहीं आ सकते लेकिन बाद में पंडित वो सब पंडित थर्क बिथर्क चढ़ के हराय नम कृष्ण यादव आय न महा गोपाल गोविंद राम इसका नाम संकीर्तन में निमग्न हो गए हैं वो सब पंडित छोड़ दिया तो वैष्णव सिद्धांत स्थापन करने में उसमें भी पंडित्य होने चाहिए और अलग अलग संप्रदाय में सिद्धांत के बारे में आ, विवाद होते हैं और एक संप्रदाय के अंदर में भी सिद्धांत में विवाद हो सकता जैसे ही वो श्री संप्रदाय में दो पक्ष है आज दो दो तमिल श्री वैष्णव यहाँ हमारा सत्संग में आए थे तो एक का तिलक ऐसे था। वो थे बड़े गलाय बड़े गलाय श्रीवाई साहब और दूसरा का ऐसे है तो आज का और थल आये और बड़े गलाय में वो जैसे पूर्व का सख्त विवाद था तो ऐसे आज तो नहीं है पहले बहुत बहुत बड़े विवाद अलग अलग से सिद्धांतिक विषय पर थे विषय है जो तो वो तो नहीं है आज और तो निबाक संप्रदाय में भी दो पक्ष तो दोनों तो अलग अलग संप्रदाय जैसे है और तो गौड़िया संप्रदाय में भी तो इसलिए हमें थोड़े चाह उत्तम। गुरु के पास जाकर उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए तो हम अलग अलग साधो के पास जा सकते परन्तु एक बार यदि हम एक गुरु का सिद्धांत ग्रहण करते और इनके आश्रम में आते हैं तो उस समय से हम इनका फल जो हमको बताते इनके शरण में रहना चाहिए नहीं तो हम पागल हो जाएंगे यदि हम पूरा विश्व में सब सिद्धांत तो सबका पूरा विचार करना चाहते और उसके बाद हम एकमा ग्रहण करेंगे तो वो खुश तो, तो कभी भी समाप्त नहीं होगा तो पहले हमें अनुसंधान करना चाहिए तो कैसे हम समझ सकते हैं तो कौन सा फल सही है तो इसलिए हमें अंतर्यामी परमात्मा भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मैं नहीं जानतू कौन सा मार्ग सही है तो भगवान यदि हम भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे तो भ्रमांड भ्रमित कौनो भगवान जी गुरु खुश प्रसाद भक्ति लता बीज हम ऐसे गुरु मिलेंगे हमारा योग्यता और अधिकार के अनुसार और रुचि के अनुसार भी तो इस प्रकार कुछ लोग मायावादी गुरु मिलते कुछ लोग वैष्णव गुरु मिलते वैष्णव संप्रदाय में चार मुख्य विभाग छ मुख संप्रदाय है और ऐसा नहीं है कि रामानुज संप्रदाय जो कहते हैं वो गलत है हम ऐसा तो नहीं बोलते क्योंकि भगवान की सेवा होती है अलग अलग भाव से और भाव के अनुसार सिद्धांत भी होते रामानुज संप्रदाय में विष्णु पुराण ज्यादा महात्मा देना है हम जैसे श्रीमद् भागवत को ज्यादा महात्मा देते तो रामानुज संप्रदाय में नहीं विष्णु पुराण को तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण श्रीमद् भागवत में इतना सा अंतर नहीं है जो तो सब लीला जो दोनों शास्त्रों में वर्णित है तो लगभग यदि थोड़ा सा अंतर है डिटेल्स में। परंतु विष्णु पुराण में कि विष्णु ही भगवान की मूल रूप नारायण भगवान का मूल रूप ही है वो विचार ये है और श्रीमद भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो दोनों मत सही है ऐश्वर्य का दृष्टिकोण से विष्णु सर्वोत्तम ही है और राष्ट्रिचार से कृष्ण और वास्तव में आई ऐश्वर्य का विचार से कृष्ण भी मुख्य ही है वो तिवाद था पूरी धाम में चैतन्य चार्य थे अमृत में उसका वर्णन है तो कैसे श्रीवास ठाकुर और स्वरूप में वो तर्क था तो कौन बड़ा है लक्ष्मी और वैकुंठ या राधा और ब्रज व्रज रुचि के अनुसार भी ऐसे विचार होते और मान मद्वाचार्य का सिद्धा विष्णु बड़ा है कृष्ण बड़ा है वो भी विचार तो नहीं है मद्वाचार्य का विचार है कि सब विष्णु रूप समान ही है और किसी भेदा भेद कर न तो वहां तो ऐसा ही है यदि हम सख्त शास्त्र के अनुसार वेद शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझना चाहते है तो हमें माधव सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए लेकिन वो सिद्धांत समझने के लिए कह संस्कृत ज्ञान और शास्त्र ज्ञान होने चाहिए और ओकी मध्वाचार्य स्वयं वायु हनुमान भीमो भी ग्रहण करना चाहिए जिस के बारे में माधवाचार्य स्वयं प्रमाण देते हैं कि मैं वायु जीवोत्तम हूं माधवाचार्य क्या प्रचार है कि विष्णु सर्वोत्तम और जीवोत्तम वायु ही है और वो वायु मध्व ही है तो स विचार से चैतन्य महाप्रभु का प्रचार वो ही सार्वतम ही है रसो बाय सा भगवान वास ही है तो ये सब बहुत गहरी चर्चा है इससे मेरा प्रस्ताव है कि ये अन्य वैष्णव संप्रदाय से ऐसे थर्क विथर्क करना उचित नहीं है उनको सम्मान देना है और कि भाई वैष्णव है तो वो स्वीकार करना चाहिए तो हमारा मुख्य चुनौती है मायावादी नास्तिक भौतिकवादी लोग से युद्ध करो जो है आया है सम्मानित रामानुज अनुज श्री वैष्णव हरे कृष्ण श्री वैष्णव संप्रदाय का मात्म में सौ दिव्य देश अधिकांश दक्षिण भारत में है और कुछ उत्तर भारत में भी है जिसमें गोकुल है मथुरा है मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, है दिव्य देशम लगते नहीं इस दिव्य देशम है क्षेत्र लगते नहीं हम्म hmm? शायद हिंदी नहीं आती हम्म कि नियंत्रण आते जीवन hmm? और एक सौ आठ दिव्य देशम है दो है इस पृथ्वी के ऊपर एक, एक कारण सागर और दूसरे है परम फंस अर्थात वैकुंठ भू वैकुंठ भी है झाने में भू वाइकुंठ अधिकांश तमिलनाडु में oh. और कर्नाटक में भी कुछ है आंध्र प्रदेश तिरुपति तिरुपतिला और कहीं जाए आंध्र प्रदेश तो और क्या प्रश्न है तो तो नाम-नाम का तो राम नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरी राम हरे राम राम राम हरी हरी जब कीजिए। इस प्रकार राम नाम जब कीजिए। यही महामंत्र है राम नाम तारक है कृष्ण नाम पारक है तो दोनों एक साथ इस महामंत्र में जब कीजिए। तारक का मतलब राम नाम जापने से हम बुद्धिक संसार से मुक्त हो सकते और पारक का नाम का मतलब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त होते कृष्ण नाम सुनने से तो राम नाम तारक है इसलिए लोग वाराणसी जाते काशी धाम जाते हैं शूर्य त्याग के लिए शिव की कृपा से काशी धाम में लोग मुक्त होते थे परंतु विष्णु भगवान मुक्तिदाता है शिव नहीं है तो कैसे शिव की कृपा से काशी धाम में लोग जो शूर्य त्यागते हैं तो मुक्ति मिलती है तो इस प्रकार की जो लोग काशी धाम में शरीय त्याग करते हैं तो त्यागने का समय शिव इनके समीप आ, आके इनके काम राम नाम सुनाते और इस प्रकार वे मुक्त हो जाते तो राम नाम छो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे इस प्रकार जप किसी आपने यहां पर सेवा की, की जरूरत है हम अभी कैसे सेवा कर सकते हैं राधा हम कैसे राधारानी की सेवा कर सकते हैं? तो बद्ध अवस्था में जब तक हम माया मोहित हैं तब तक हम नहीं कर सकेंगे हम इस प्रकार कर सकेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि हे भगवान हे भगवान की शक्ति मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त किसी है तो वो अंतरंग सेवा का आधिकार प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ है उस योग्यता होने चाहिए तो इस प्रकार आप राधा की सेवक तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य रूपानो का जाने रहा तो चैतन्य महाप्रभु की सेवक इस प्रकार कि पृथ्वी से आचे चौथो नागर आदि ग्राम सब रथ प्रचार हुई भे मोहर देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारे गुरु है थारे देश। तो गोप्यांग की सेवा एक सेवा है तो दूसरो की सेवा में लगाना ये था महाप्रभु की इच्छा है कि हम सब जो बद्ध जीव हैं हम सब अवसर मिलेंगे राधा कृष्ण की सेवा करने तो एक बार शिल प्रपद के एक शिष्य इस भगव गीता और अनन्या पुस्तक का वितरण के बारे में पूछे की तो हम आपकी ग्रंथों का वितरण करने से फिर जीवों को अवसर देते हैं कि वे राधा कृष्ण की सेवा कर सकेंगे तो ये गोपियांग की सेवा है और श्रील शिल स्वीकार किया तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है गोपी सेव गोपियांग की सेव जो सेवा वे राधा कृष्ण के प्रति करते हैं तो इस प्रकार आप राधा की सेवा कर सकते हैं और जो भक्ति में पक्का होते हैं वे अवसर मिलते व्रज धाम है राधा कृष्ण की सेवका तो वो गुरवाष्टक जो हम सुबह जाते हैं संसारना लली ढलोक इत्यादि उसकी फल श्रुति में वो श्लोक में विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर जो इस गुणक के लेखक इस आशीर्वाद प्रदान करते अभी याद है मुझे कि नहीं गुरगुरु ब्रह्म ब्रह्मा पथ थी प्रयत्न तमेव वृंदावन नाथ साक्षात सेवाएल और दर्शक इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री गुरुवर्ष तक उच्चारण उच्चार ब्रह्म महोर्त फटती प्रयातना श्री वृन्दावन नाथ सेव साक्षात सेवा लाभ करते हैं तो वृन्दावन नाथ की सेवा का मतलब राधा कृष्ण की सेवा तो जो मंगल आरती जाते गाते हैं तो विश्व छग्र ठाकुर की कृपा से अफसर मिलते सूर्य हाँ। चौड़ के वृंदावन नाथ की सेवा करना सेवाए बल व्या नाथ से बल उस श्लोक वेद श्री गुर्वष्ट के ब्रह्म मुहूर्ते पठथि प्रया वृंदावननाथ साक्षात्वाभ्या It's in my. Uh, is mayhoga. Type this one. You found it. Huh? Yeah, luck. Like ah. Oh. Shrimad Gauravastha. Shrimad Gauravas. ब्रह्मे मुहूर्ते फटति प्रयत्थ यस्थन बृंदावननाथ साक्षा सेवाएनुषुथ जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुण गान युक्त इस प्रार्थना का उच्च से एवं सावधानी पूर्वक जान कहते हैं उस मृत्यु के समय वृंदावन वृंदावननाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का आदि का प्राप्त होता है और कुछ प्रश्न है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हर एक में परमात्मा अंतर्यामी उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है वह बहुत परमात्मा है हमारे शिविर के अंदर ये परमात्मा एक ही है वो भगवत गीता में वो श्लोक है श्लोक सच इज सुप इज वी फी एस एस मै नहीं सच Oh, uh, द सात्मगुण विचार एनीवे anyway, वही uh, परमात्मा एक है इनके अनेक अभिव्यक्ति है वो ही उत्तर है एक प्रगुण विचारषु ये निकल Some of us should learn Bhagavad Gita properly. All these half slokas. Hmm? Ek dvayapratyakta. That's bahuda uh, vishvato mokam. That's different altogether. Anyway, yehi utar saral utar hai. Paramatma ek hai, inke anek abhi vyakti hai. That's all. इस बेसिक नॉलेज ऑफ वैष्णव सरस्वती न और विश्व को क्या वैष्णव दर्शन के आधारभूत ज्ञान पर्याप्त है जहां हमको बहुत ज्यादा गहराई से जानना होगा भक्ति और भक्ति क्या बढ़ेंगे हम पूर्ण समझते हैं जीव है स्वरूप क्रिष्न, हो कृष्ण कृष्ण नित्य दास तो हमारा ज्ञान पूर्ण ही है और खुद समझना की आवश्यक आवश्यक नहीं है लेकिन वो ही वचन समझना के लिए तो और भी ज्ञान होना चाहिए तो क्यों हम कृष्ण के दास हैं क्यों हम कृष्णा के दास होते हुए भी इस भौतिक संसार में कृष्ण की विस्मृति करते हैं तो ये वाक्य सभी ज्ञान का सारांश है जी वह स्वरूप हे कृष्ण ने तो दासको समझने के लिए और भी शास्त्र ज्ञान होने चाहिए विशेषकर जो प्रचार करते हैं उनके लिए शास्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान होने चाहिए तो प्रचार हम यदि हमारा पूरा विश्वास है कि कृष्ण ही है हम उनके दास है तो उसी विश्वास से हम प्रचार कर सकते लेकिन जिनको हम प्रचार कहते वही प्रश्न करेंगे तो इसलिए शास्त्र ज्ञान होने चाहिए एक तत्पर्य में शुरू प्रभा मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का शास्त्र ज्ञान होने चाहिए नहीं तो प्रचार करने में भी निंदित होंगे कि तुम लोग आते हैं। इसका मतलब है कि लोग हमको बताएंगे कि तुम लोग आते है और हमको ऐसा बोलते है लेकिन तुम लोग तो कुछ नहीं जानते हो तो इसलिए शास्त्र ज्ञान हमने चाहिए और शास्त्र ज्ञान तो विशेष विशेषकर शिल प्रत की दिव्य ग्रंथों से हमने होता है हा और क्या <coughs> मंत्र और नाम जप भगवान के बहुत नाम है और हम विशेष का महामंत्र जप करते हैं। हम अलग अलग नाम कह सकते राम नृसिंग वराहा कुर्मा वामन गोपीनाथ व्रजनस इत्यादि तो ये सब नाम ही है तो इस पद्धति से शास्त्र के अनुसार हम जाप कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे राम राम राम हरे वो नाम जापी है वो मंत्र जापी है महामंत्र जाप <clears throat> और अलग मंत्र भी हैं जो नाम जाप तो नहीं है जैसे एक कृष्ण नाम जाप विष्णु नाम जाप नहीं है जैसे एक प्रसिद्ध जाप है मृतंजय जप वो वो मंत्र का जप जिससे हम मृत्यु से मुक्त होंगे वो ही आशा क्या कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते जो देहात में पूछ रहे हो I didn't understand Krishna, uh, does the not accept anything from uh, anyone who is, uh, material कृष्ण भगवान कहते है फद्रंग पुष्प फल यम यो में भक्त्या प्रय भक्ति पर्यतम स्नामी पड़म भक्तिभावना से भक्तों कृष्ण भगवान को फूल फल जल भत् अर्पण करते वो अर्पण कृष्ण भगवान ग्रहण करते और अभक्तों का अर्पित वस्तुओं भगवान ग्रहण नहीं कहते वो प्रसिद्ध है महाभारत में कि दुर्योधन कृष्ण भगवान का आमंत्रण किए और कृष्ण भगवान तो वो आमंत्रण ग्रहण नहीं किए और रानी कृष्ण को केला का चिल के दिया है और कृष्ण भगवान वो तो ग्रहण किया है भगवान इनके भक्तों की भक्ति अलग अलग अर्पण के द्वारा ग्रहण कर भगवान का कोई अभाव नहीं है भगवान में कोई अभाव नहीं है कीर्तन क्या है संकीर्तन और कीर्तन में क्या अंतर है? कीर्तन का मतलब कीर्तन गाना कीर्ति गाना और कीर्तन और संकीर्तन दोनों में यही अंतर्थ है संकीर्तन है एक प्रकार का कीर्तन बहुबी मिलेट बा याद कीर्तन मिटी संकीर्तन तो बहुत लोग समवेद होकर वो कीर्तन जो भी कहते हैं उसको संकीर्तन संग में वो कीर्तन जो है उसको संकीर्तन और संकीर्तन शब्द का दूसरा अर्थ है सम्यक कीर्तन अर्थात पूर्ण कीर्तन तो शुद्ध भक्तों का कीर्तन वो ही संकीर्तन भक्त भगवान को प्रया करने से पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान के करने से पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति भी प्रया है प्रार्थना है स्तुति है ओ वो प्रार्थना करनी करना की रीति है तो पहले भगवान की स्तुति करना और उसके बाद प्रार्थना प्रार्थना का मतलब याचना स्तुति कैसे करें? भगवान की स्तुति कैसे करें? तो सबसे अच्छा है वो है वो स्तुतियां जो शास्त्र में का पाठ करना। क्योंकि शास्त्र में जो है वो पूरा सिद्धांत के अनुसार ही है और इसलिए हमें शास्त्र में और सब जो पूर्व महान वैष्णव स्तुति भगवान को अर्पण किया है तो उनके वचन में यदि हम भगवान की स्तुति करेंगे तो वो स्तुति पूर्ण होगी तो बहुत बहुत स्तुति है शास्त्र में जैसे भागवत गीता में विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन भगवान की स्तुति की और श्रीमद् भागवत में बहुत है कुंती रानी की स्तुति और दक्ष प्रजापति और इस प्रकार बहुत है और शुद्ध भक्तों की विधि प्रेरणा से बहुत स्तुति भी उद्भूत है जैसे वो हम राम संप्रदाय के बारे में कहते हैं तो आचार्य का स्तोत्र ही है वो भी स्तुति स्तुति का मतलब भगवान की प्रशंसा करना और प्रार्थना है याचना हे भगवान मुझे यही कृपा दीजिए Hmm. हमारे जीवन में जो सुख दुख आता आता है, था था। कैसे? कैसे है हमारी की वजह से कैसे सुद्व? कैसे आते कैसे समझ तो आए थे अनुभूति होती है ना यदि आप नहीं समझते तो एक हाथ ले लो आपका पर हम लगेंगे फिर आप समझ इस प्रकार हम आपको समझेंगे कैसे दुख होते हैं इंद्रियों के द्वारा मंजरी, <laughs> मंजरी। तो एक वनस्पति में अंकुर है तो फूल फूल का मंजरी है जैसे तुलसी मंजरी वो मंजरी है और गौरिया वैष्णव संस्कृति में मंजरी है एक छोटी गोपी गोभी okay. मात्र क्योंकि रेखा है कि हम आत्मा है प्रशन और भौतिक पदार्थ में लेकिन इससे हम हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कोई अनुभूति या साक्षात्कार के तो जो प्रत्यक्ष इंद्रिय की अनुभूति पर हैं वो सब तथ्य हम प्रमाणिक स्रोत से ग्रहण कहन करने चाहिए जैसे सब यहाँ पर विश्वास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन आटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं कोई अविश्वास कहते सब विश्वास करते तो कैसे प्रत्यक्ष है कोई किसी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं तो आप विश्वास कहते क्योंकि आप आधुनिक साइंटिस्ट वन स्वीकार करते इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है कि नहीं प्रत्यक्ष अनुभूति है कि नहीं तो आप आपका अंगुर प्लग में लगाए तो फिर शॉक लगेंगे लेकिन वो कैसे शॉक आते है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, है कि नहीं आप विश्वास करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी है अचिंत्य खु ये भावनता के योजयत प्रकृति व्य पढ़ तद् अचिन्त्यस्य लक्षणम् बहु कुछ है जो हमारा साधारण चिंतन के अतीत है हम बहुत सामान्य प्राणी है इस सा भूमि पर है हमारी बुद्धि बहुत सीमित है हमारे इन्द्रियों बहुत सीमित है तो इस प्रस्ताव की हम केवल जो इंद्रियों में से देख सकते स्पर्श कर सकते ग्रहण करते है वो खाली हम ग्रहण करेंगे यही प्रस्ताव तो पूरा मूर्ख ही है तो आध्यात्मिक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है स्वतः प्रमाण वेद शास्त्रों से तो जो ग्रहण नहीं करते तो ठीक है आप जैसे आपका मत वैसे रहो हो परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति तो संभव नहीं होगा वेद प्रमाण ग्रहण करने के बिना तो ये विश्वास होने चाहिए या यही विश्वास बुद्धिमान विश्वासी है कि सूक्ष्म आत्मा ही है न ये बहुत बड़ी चर्चा है सूक्ष्म आत्मा ही है नहीं तो, तो यदि जीव नहीं हो तो कैसे जीवन ही है तो इस प्रकार बुद्धि लगा के हम समझ सकते हैं कि जीव या आत्मा का अस्तित्व है परंतु किसी इंस्ट्रूमेंट किसी मशीन से वो जीव का अस्तित्व माप कर और हम नहीं देख सकते जीव जो जीव शक्ति मापना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से संभव नहीं है इसलिए जिस शास्त्र में विचार है आत्मा के बारे में तो उसको ग्रहण करना चाहिए ऑल यदि आपका पूरा विश्वास है प्रत्यक्ष में तो कुछ मत खाओ क्योंकि प्रचा से आपके समक्ष यदि एक थल चावल दाल कड़ी इत्यादि है तो से आप नहीं समझ सकते उसमें पॉइजन है कि नहीं तो मत खाओ पहले टेस्टिंग करो लेकिन टेस्टिंग करने में तो आपका विश्वास होने चाहिए वो सभी इंस्ट्रूमेंट में तो पहले वो इंस्ट्रूमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा तो इस प्रकार एक पॉइंट होना चाहिए जिससे हमारा विश्वास ही है यदि विश्वास नहीं हो कि इसमें पॉइसन है कि नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए केमिकल एनालिसिस करने के लेकिन वो केमिकल एनालिसिस वो पदाती में विश्वास होना चाहिए तो इस प्रस्ताव की हम काली जो प्रत्यक्ष हम जो देखते हैं उसमें खाली हमारा विश्वास होगा इन मूर्खों की बात और कोई प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं करते यदि वो यदि कोई पक्का प्रत्यक्षवादी है तो श्वास भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें भी पॉइजन हो सकते तो वो मर जाएगा ऐसे तो मर जाओ हमारा आशीर्वाद लगे तो ये बात बोल के जा रहा हरे कृष्ण